श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध इसी प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वरांगनाओं से घिर जल क्रीड़ा कर रहे हैं कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौवों का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण के साथ हास्य विनोद की बातें कर कर के हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं देवर्षि नारद देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठ कर के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का जदन पूजन और कहीं कुएँ बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर कर धर्म का आचरण कर रहे हैं कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधुदेशी घोड़े पर चढ़कर कर कर रहे हैं इस प्रकार यज्ञ के लिए मैध्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं क्यों न हो भगवान योगेश्वर जो हैं परीक्षित इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कराते हुए उनसे कहा योगेश्वर आत्मदेव आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावीयों के लिए भी अगम्य है परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है देवताओं के भी आराध्य देव भगवान चौदहों भुवन आपके सुयस से परिपूर्ण हो रहे हैं अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावली लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवर्षि नारद जी मैं ही धर्म का उपदेशक पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूं, मेरे प्यारे पुत्र तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे यद्यपि वे एक ही हैं फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए राजन भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों के सी लीला करते हैं द्वारिकापुरी में सोलह हजार से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता परीक्षित वे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है उसे मोक्ष के मार्ग मार्गस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के, के चरणों में परम प्रेमयी भक्ति प्राप्त हो जाती है